युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अपना अपना स्वार्थ रहता है और यदि किसी देश में ऐसी कोई बात हो जाए जिससे उनके स्वार्थ में कुछ धक्का लगता हो तो उनके हृदय में इतनी ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न हो जाती है कि वे उस समय क्या कर डालेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता यदि हिंदू अपने घरों को साफ करने की चेष्टा करते हों तो इससे ईसाई मिशनरियों का क्या बिगड़ता है यदि हिंदू प्राण प्रण से अपना सुधार करने का प्रयत्न करते हों तो इसमें ब्राह्म समाज और अनान्य सुधार संस्थाओं का क्या जाता है ये लोग हिंदुओं के सुधार के विरोध में क्यों खड़े हों ये लोग इस आंदोलन के प्रबलतम शत्रु क्यों हों क्यों यही मेरा प्रश्न है मेरी समझ में तो उनकी घृणा और ईर्ष्या की मात्रा इतनी अधिक है कि इस विषय में उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करना भी सर्वथा निरर्थक है आज से चार वर्ष पहले जब मैं अमेरिका जा रहा था सात समुद्र पार बिना किसी परिचय पत्र के बिना किसी जान पहचान के एक धनहीन मित्रहीन अज्ञात सन्यासी के रूप में तब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता से भेंट की स्वभावतः मैंने सोचा था कि जब ये अमेरिका वासी हैं और भारत भक्त हैं तो संभवतः अमेरिका के किसी सज्जन के नाम मुझे एक परिचय पत्र दे देंगे किंतु जब मैंने उनके पास जाकर इस प्रकार से परिचय पत्र के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने पूछा क्या आप हमारी सोसाइटी के सदस्य बनेंगे मैंने उत्तर दिया नहीं मैं किस प्रकार आपकी सोसाइटी का सदस्य हो सकता हूँ मैं तो आपके अधिकांश सिद्धांतों पर विश्वास ही नहीं करता उन्होंने कहा तब मुझे खेद है मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था जो हो मैं अपने कतिपय मद्रासी मित्रों की सहायता से अमेरिका गया उन मित्रों में से अनेक यहाँ पर उपस्थित हैं केवल एक ही अनुपस्थित है नयाधीश सुब्रह्मण्य अय्यर जिनके प्रति अपनी परम कृतज्ञता प्रकट करना शेष है उनमें प्रतिभाशाली पुरुष की अंतर्दृष्टि विद्यमान है इस जीवन में मेरे सच्चे मित्रों में से वे एक हैं वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं अस्तु धर्म महासभा के कई मास पूर्व ही मैं अमेरिका पहुंच गया मेरे पास रुपये बहुत कम थे और वे शीघ्र ही समाप्त हो गए इधर जाड़ा भी आ गया और मेरे पास सिर्फ गर्मी के कपड़ों उस घोर शीत प्रधान देश में मैं आखिर क्या करूँ यह कुछ सोचता न था यदि मैं मार्ग में भीख मांगने लगता तो परिणाम यही होता कि मैं जेल भेज दिया जाता उस समय मेरे पास केवल कुछ ही डॉलर बचे थे मैंने अपने मद्रासवासी मित्रों के पास तार भेजा यह बात थियोसाफिस्टों को मालूम हो गई और उनमें से एक ने लिखा अब शैतान शीघ्र ही मर जाएगा ईश्वर की कृपा से अच्छा हुआ बला टली तो क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था मैं ये बातें इस समय कहना नहीं चाहता था किंतु मेरे देशवासी यह सब जानने के इच्छुक थे अतः कहनी पड़ी